श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सन अठारह सौ ईस्वी की नव यात्रा श्री रामकृष्ण देव के शुद्ध मन में उदित होने वाली सभी इच्छाएं सर्वदा सफल हुआ करती थी श्री रामकृष्ण देव के शुद्ध मन में जब जिस इच्छा का उदय होता था वह अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से पूर्ण हो जाती थी कोई मानव उस विषय की समस्त बाधाओं को भीतर ही भीतर दूर कर उसके सफल होने के मार्ग को साफ कर रखता था पहले हमने यह सुना अवश्य था कि देह मन वाणी द्वारा सत्य के पालन तथा मन में सर्वदा शुद्ध पवित्र भावों को धारण करने से मनुष्य की ऐसी अवस्था आ जाती है कि उस समय वह किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के मिथ्या भाव को प्रयासपूर्वक भी अपने मन में नहीं ला पाता उसके मन में जो भी संकल्प उदित होते हैं वे सभी सत्य होते रहते हैं किंतु मनुष्य में यहाँ तक संभव हो सकता है यह कभी भी हम विश्वास नहीं कर पाए थे श्री रामकृष्ण देव के मन में के संकल्पों को अतर्कित रूप से बारंबार सिद्ध होते देखकर ही इस बात का परक्रमशः हमारा विश्वास होने लगा था श्री रामकृष्ण देव के शरीर के विद्यमान रहते समय क्या उस सम्बन्ध में फिर भी हमारा पूर्ण विश्वास हो पाया था उन्होंने कहा था केशव तथा तो विजय के भीतर एक एक बत्ती की शिखा की तरह ज्ञान की शिखा का प्रकाश हो रहा है तथा नरेंद्र के भीतर ज्ञान सूर्य विद्यमान है मुझे यह दिखाई दे रहा है केशव ने एक शक्ति के द्वारा संसार को मुक्त किया है नरेंद्र के भीतर ऐसी 18 शक्तियाँ विद्यमान है ये सब उनके अपने संकल्प की बातें नहीं हैं भावाविष्ट होकर देखने सुनने की बातें हैं किंतु इन बातों पर भी क्या उस समय ठीक ठीक हमारा विश्वास हो पाया था हम तो कभी यह सोचते थे कि यह ठीक ही होगा श्री रामकृष्ण देव लोगों के अंतर को देख सकते हैं वे स्वयं जब यह कह रहे हैं तब इसमें अवश्य ही कोई निगूढ़ रहस्य होगा फिर कभी यह सोचा करते थे कि कहाँ विश्वविख्यात स्वामी कहाँ विश्वविख्यात वाग्मी भक्त प्रवर केशव चंद्र सेन और कहा नरेंद्र का एक छात्र, क्या कभी संभव हो सकता है श्री रामकृष्ण देव के अनुभव की बातों पर ही जब हमारा इस प्रकार संदेह होता था तब यह इच्छा होती है कहकर श्री रामकृष्ण देव जब अपने मन के संकल्प की बात को कहा करते थे तो उसके संभव होने के संबंध में हमारे मन में संशय उपस्थित नहीं होता था यह हम कैसे कह सकते हैं सन अठारह सौ ईस्वी की नव यात्रा के समय श्री रामकृष्ण देव जिन जिन स्थलों में उपस्थित हुए थे उसका विवरण पंडित शशधर के बारे में श्री रामकृष्ण देव के साथ इस प्रकार वार्तालाप होने के दो चार दिन बाद ही रथ यात्रा का पवित्र दिवस आया नौ दिन तक रथोत्सव का आयोजन निर्धारित होने के कारण इसे नव यात्रा कहते हैं सन 1885 सौ ईस्वी की नव यात्रा के अवसर पर श्री रामकृष्ण देव संबंधी बहुत सी बातें हमारे मन में उदित हो रही हैं इस वर्ष ठीक रथ यात्रा के ही दिन प्रातःकाल श्री रामकृष्ण देव ठनठनिया के श्रीयुत ईशान चंद्रमुखोपाध्याय के घर निमंत्रण रक्षा के निमित्त उपस्थित हुए थे और वहाँ से अपराह्न के समय पंडित शशधर से मिलने गए थे सायंकाल के बाद बाग बाजार स्थित श्रीयुद्ध बलराम बाबू के घर पर रथोत्सव में वे सम्मिलित हुए तथा उस रात्रि को वहाँ रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल कुछ भक्तों के साथ नाव द्वारा दक्षिणेश्वर काली मंदिर वापस आए इसके दो चार दिन के बाद आलम बाजार या उत्तर वराहनगर में किसी स्थान पर धर्म संबंधी भाषण देने के लिए उपस्थित हो वहाँ से श्री राम देव के दर्शनार्थ पंडित शशधर का दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आगमन हुआ था तत्पश्चात उल्टा रथ के दिन जिस दिन श्री जगन्नाथ जी रथ द्वारा पुनः अपने मंदिर में वापस आते हैं प्रातः प्रातःकाल श्री राम कृष्णदेव पुनः बाग बाजार स्थित बलराम बाबू के घर गए थे तथा उस दिन एवं उसके दूसरे दिन भक्तों के साथ आनंदपूर्वक वहां अवस्थान कर तीसरे दिन प्रातःकाल गोपाल की मां आदि भक्तों के साथ दक्षिणेश्वर लौटे उल्टा रथ के दिन पंडित शशधर भी श्री राम कृष्ण देव के दर्शन करने बलराम बाबू के घर पर स्वयं उपस्थित हुए एवं सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने यह निवेदन किया कि दर्शन चर्चा के द्वारा मेरा हृदय शुष्क बन चुका है मुझे एक बुन्द भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए यह सुनकर भावाविष्ट हो श्री रामकृष्ण देव ने उनका हृदय स्पर्श किया था यहाँ पर पाठकों से इन बातों को विस्तार पूर्वक कहना अनुपयुक्त न होगा